सुमान की होती है उसी प्रकार श्री विग्रह विग्रह का ले लेना और स्वर्ण छायस्त का क्या रमणीय है ना कि ये श्री विग्रह रमणी रमणीय दिव्य पद्मा स्वरूप का प्रकाशक है कौन प्रकाशक है हाँ विग्रह रमणी परमात्मा स्वरूप का प्रकाशक है ये ध्यान देना और प्रकाशक आच्छादक नहीं है ना तो परमात्मा स्वरूप का प्रकाशक है ध्यान लेना ये इसको फिर से ऐसा समझेंगे जैसे चेतन की दे क्या है उसके ज्ञानान स्वरूप का आच्छादक है है ना तो परमात्मा की दे उनके ज्ञान स्वरूप का अच्छादक है तो परमात्मा को स्वरूप ज्ञान हमेशा बना हुआ है क्योंकि उनकी जीव को अपने स्वरूप ज्ञान नहीं है कि अच्छा अच्छाधक हो जाती है और परमात्मा का ज्ञान बना हुआ है स्वरूप के विधेयक अच्छादक है ये तो वहां की बात होगी ना तुलना में अब ठीक है और ये बात भी जो भक्ति दर्शन करते हैं तो आच्छादक न होने से विग्रह के सहित परमात्मा का भी दर्शन करते हैं है पहले तो भगवान के लिए आच्छादित नहीं यही समझेंगे स्वरूप का आच्छादन कर देती है तो विग्रह उनके स्वरूप का आच्छादन नहीं ने। करता है अब देखेंगे की निरोधिक तेजो रूप है की वो सर्वाधिक तेजोरूप है सर्वाधिक उसमें गीता में था ना क्या दिव्य सूर्य शास्त्र से शास्त्रा यदि और ये मतलब यदि हजारों सूर्यों का एक साथ उड़े हो जाए तो है ना वहां पर संभावना अर्थ में श्री कृष्ण के विग्रह की कांति के बराबर हो जाए संभावना अर्थ में हजारों सूर्य ऐसा वो सर्वाधिक के जो रूप है अब देखेंगे आदि अच्छा ये ध्यान रखना कि जो जो जैसे कहते हैं ना भगवान का श्री विग्रह अति सुंदर है नीलवर्ण है नीलवर्ण भगवान कहे जाते हैं ना यह नीलवर्ण किसका होता है उनके विग्रह परमात्म स्वरूप का तो ध्यान देना असब्दम अस्पर्शम अरूपम ये सब आए कि नहीं आए तो अरूपम एक इसके लिए कहा गया परमात्मा और जब कहा जाए भगवान रूप वाले है तो है ना और विग्रेव में भी ध्यान देना दो प्रकार से घट सकता रूप वाला है क्या नहीं, तो विग्रे विशिष्ट भगवान का कहीं रूप रहता है तो मतलब प्राकृत रूप नहीं रहित है विग्रेह विशिष्ट भगवान रूप रहित है तो मतलब रूप से रहते है और रूप वाले है तो मतलब दिव्य रूप वाले हैं दिव्य रूप उनके विग्रह का ना तो बिग्रह को दो प्रकार से ले जा सकते बात ही नहीं एक ही प्रकार से प्राकृतिक रूप से रहित तो और दिग्ध रूप से लोग बिखरे और जो स्वरूप है ना उसमें कोई रूप है ना यदि कहे यदि कोई कहता है कि भगवान में रूप है तो उसका क्या तात्पर्य है भगवान में रूप है मतलब हाँ मतलब वो विग्रह विशिष्ट भगवान को कह रहा है विग्रह विशिष्ट भगवान का रूप है विग्रह विशिष्ट विग्रह का रूप है ना ऐसा और भगवान रूप रही है तो मतलब विशेष स्वरूप लगा अब इतना जरूर ध्यान देना कि जैसे भगवान की शक्ति ये कैसी है स्वाभाविक स्वाभाविक और भगवान के जो दया वात्सल्य और ज्ञान गुण आदि कैसे हैं स्वाभाविक है।, है ना तो उसी प्रकार से उनका विग्रह भी स्वाभाविक है उनका विग्रह भी कैसा है स्वाभाविक कौन वो जो शुद्ध शत्रु में विग्रह है ना उनको स्वाभाविक कहा गया उनको कैसा कहा गया है भगवान के शुद्ध शत्रु में भी विग्रह स्वाभाविक ही होते हैं ठीक है हाँ स्वाभाविक है मतलब वो किसी उपाधि से नहीं आया है जैसे भगवान हमेशा दिव्य गुणों से विशिष्ट हैं, सामर्थ्य से विशिष्ट है वही विग्रह से विशिष्ट है ठीक है ये ध्यान रखना आपको किसी उपाधि से नहीं है और ये आप देखेंगे कहाँ आया अपना पाठ नित हाँ सौ कुमार आदि कल्याण गुणगण निधि है ना कि कुमार मतलब भगवान महाबलशाली हैं लोक में देखा जाता है जो महाबलशाली होता है वह सुकुमार नहीं होता है है ना और भगवान महाबलशाली होने पर भी कैसे हैं वो सुकुमार है तो उनका गुण क्या हो जाएगा सौ है रे सौकुमार गुण किसका है उनके विग्रह का विग्रह लगता है सुकुमार है ना तो वो अत्यंत सुकुमार विग्रह है इसलिए उसका क्या गुण है सौकुमार रे और क्या लिखा है वहाँ पर आदि है आदि से सौगंध ले लेना आगे से क्या लेने सुगंध शब्द है ना मतलब सुगंध में बोगरी कर लेने की सुंदर वाला वाला तो तो तो सुगंध का क्या हो सुंदर वाला तो क्या होगा श्री उसका गुण हो जाएगा या तो समझ लेना है ना और देखना लावण मार दो लावण अच्छा लावण और सौंदर्य ये दो शब्द है ना लावण और सौंदर्य तो ऐसा समझेंगे लावर्ण सौंदर्य कि अंगों की एक एक अंग की स्वभाव को क्या कहते हैं सौंदर्य भगवान के एक एक अंग की सुंदरता को क्या कहते हैं सौंदर्य और संपूर्ण श्री विग्रह की अवयोगी की संपूर्ण श्री विग्रह की सुंदरता को क्या कहते हैं संपूर्ण श्री विग्रह की सुंदरता को कहते हैं लावर्ण तो ऐसा आप सौंदर्य और लावर्ण में लावड� ऐसा समझेंगे लगा तो ध्यान देना कि ये अच्छा और क्या हो गया सौंदर्य लावण और यौवन त्रिपाद विभूति में जो भगवान का श्री विग्रह है या भगवान के श्री विग्रह कैसे हैं है क्या गुण है यौवन क्या गुण है यौवन गुण है मतलब क्या है कि वो कभी वृद्ध नहीं होता और त्रिपाद विभूति में तो जैसे अवतार लेते हैं तो यहाँ बालक होते बड़े होते लीला करते वहाँ तो एक रूप में रहते ना किस रूप में रूप में उनका क्या है यौवन तो युवन ध्यान देना यह कालकृत अवस्था नहीं है युवन कालकृत अवस्था स्वाभाविक है यहाँ उतार लेंगे तो यहाँ जो युवन आएगा वो कालकृत होगा पत्रिपात भी नहीं। वो तो मतलब किसी काल में होगा और वहाँ से आएगा उनका स्वाभाविक कालकृत नहीं है अभी यहाँ पर देखेंगे सौ कुमार यादि कल्याण गुणगण निधि सौ यादि कल्याण गुण समूह के आस्ते कल्याण गुण समूह के कैसे क्या है भगवान आश्रे हैं इस बात को ध्यान रखना भगवान के गुण कल्याण है गुण गण कर कल्याण गुण समूह के निधि है आश्रय है और ये कल्याण गुणगण निधि आ गया अच्छा अच्छा एक मिनट सौ कुमार व्यादि कल्याण गुणगण ये परमात्मा स्वरूप के हैं कि श्री विग्रह के है हाँ और ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य बल ये किसके गुण है उनके स्वरूप के बताइ मन ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति किसके गुण है शुरू तो और ये गुण किसका है विग्रह का है अब योगी ध्यय वो योगी जनों के द्वारा ध्यय है योगी जनों के द्वारा योगी गुण उसका ध्यान करते हैं ऐश्वर्य तो मतलब ध्यान देना ये ऐश्वर्य का मतलब है कि चेतन अचेतन के संपूर्ण जगत के नियम करने का सामर्थ्य ऐश्वर्य का क्या है नियमन सामर्थ्य तो नीमन सामर्थ रूप जो ऐश्वर्य है ना वो किसका गुण होगा उनके स्वरूप का सामर्थ्य उसका ही गुण है है ईश्वर से भाव हुआ ऐश्वर्य है ना नहीं। नहीं। नहीं। तो इस स्वरूप का ही गुण है विग्रह रघुण नहीं है नहीं। ऐसा और जैसे देखूंगे सकल जन मोहन मतलब क्या है कि संपूर्ण जनों को मोहित करने वाला संपूर्ण जनों को मोहित करने वाला है ना त्री की सबको मोहित कर लेता है एक बार दर्शन हो जाए ना तो मन वहाँ से हटता ही नहीं है मन का पूर्णता हरण हो जाता है और फिर मन जो है संसार में नहीं आता है इसलिए क्या बोला गया कि सकल जन मोहना तो दृष्टि पड़ते चित्त का हरण कर लेता है तो सकल जन मोहना हो गया समस्त भोग वैराग्य जनक समस्त भोगों से बैराग्य का जनक समस्त भोगों से नहीं। नहीं। नहीं। देखो साधक साधनावस्था में बहुत बहुत मन जो है चलायमान होता है तो बहुत परेशानियाँ होती हैं बिक्रय करने में है ना? अब यही है कि जब पहले से अच्छी वस्तु मिल जाए जिस विषय में राग है यदि उससे अच्छी वस्तु मिल जाती है तो पहले वाली में राग जाता है अन्यथा जाता है इसीलिए भगवान का अस्थि विक्रयता भगवान का ध्यान करने को कहा जाता है तो ध्यान में यदि तत्परता है तो है दर्शन हो जाए तो फिर क्या है सकल क्या ये भोग बैरागने कहा है ना ये संपूर्ण भोगों से वैराग्य का जनक है और देखेंगे नित्य मुक्त नित्य तथा मुक्तों के द्वारा अनुभव है है ना विभूति में श्री विग्रह का दर्शन कौन करते हैं कौन लोग करते हैं नित्य और मुक्त त्रिपाद विभूति में नित्य और मुक्त रहते हैं नित्य हुए हैं जो कभी भी संसार बंधन में नहीं आए और मुक्त है जो साधना करके मुक्त हुए तो नित्य तथा मुक्तों के द्वारा अनुभव है है ना उत्फुल्ल पंकज सुगंधी महातरा खिले हुए कमल की सुगंध से युक्त खिले हुए कमल की सुगंध से युक्त कौन महातटाक मतलब महासरोवर महा खिले महा? हुए कमल की सुगंध सुगंध से युक्त महासरोवर के समान संपूर्ण तापों का हरण करने वाला संपूर्ण तापों का लगाइए जिस प्रकार खिले हुए कमल की सुगंध से युक्त महासरोवर संपूर्ण जिस प्रकार खिले हुए कमल की सुगंध से युक्त महासरोवर तापों का हरण कर लेता है है ना? उसी प्रकार भगवान का श्री विग्रह क्या है संपूर्ण तापों का हरण कर लेता है है ना? तो ये क्या है कि यह किस ताप का हरण करता है ऐसा महासरोवर है उष्णता गर्मी संताप है ना? और भगवान का श्री विग्रह क्या है की त्रिविध ताप है ना आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक पुण तप का हरण कर लेता है कौन श्री विग्रह श्री विग्रह के भी दर्शन ध्यान के बहुत गुण है।, है ना? बहुत विशेषता है और उनके गुणों का भी चिंतन किया जाता था। मैं बता है ना दया वास्तक आदि गुणों का भी चिंतन करते हैं स्वरूप का भी चिंतन करते हैं विग्रह का भी चिंतन करते हैं। तो खिले हुए कमल की सुगंध से युक्त महासरोवर के समान सकल तापों का हरण करने वाला अनंत अवतार कंध अनंत अवतारों का मूल अनंत अवतारों का मूल अब सुनो कहने का मतलब ये जैसे देखना भगवान के अवतार होते हैं है ना तो जो त्रिपाद विभूति में जो भगवान विद्यमान है ना श्री विग्रह तो उसके उस श्री विग्रह के अंश से अवतार कालिक भगवान का श्री विग्रह हो जाता है बताइए इसमें मतलब अवतार काली भगवान की श्री विग्रह भी हैं। है। कैसे हैं शुद्ध तत्व में कैसे हैं तो कहते हैं बैकुंठ से भगवान आ गए गोलोक से आ गए साक्षे भगवान आ गए तो भगवान आ गए तो देखो क्या है कि वो जो वहा यहाँ आने का मतलब वहाँ अभाव तो नहीं होगा नहीं। अभाव तो नहीं होगा तो वो जो श्री विग्रह है ना तो उसके अंश से फिर श्री विग्रह लेकर के आ जाएंगे बताए समझ में तो अवतार का अलग विग्रह जो है ना उसके अंश से होता है इसलिए क्या बोला गया सकल अवतारों का क्या है वो मूल है सकल अवतारों का क्या है कौन श्री विग्रह है ना सरोका और स्त्री विग्रह क्या है सभी की चिंतन करने से ध्यान करने से वो रक्षा करता है कैसे रक्षा करता है ध्यान करने से चिंतन करने से रक्षा करता है और ये जो है ना अवतार जानते हैं अजाय मानो बौधा बिजायते श्रुति है ना कि अजाय मानो का अर्थ है कि कर्म के अधीन जन्म न लेने वाला परमात्मा यदि अजाय माना ही सर्वथा का है तो बौधा बिजायते जरूरत है की नहीं? नहीं है अजाय माना भी श्रुति कहती है अजाय मानो बौधा भी जायते श्रुति अच्छो श्रुति अजाय माना कहती है वही श्रुति बौद्धा भी थे भी कह रही है एक ही श्रुति दोनों कह रही है तो मतलब अजाय मान भी है अजन्मा भी है और बहुत रूपों में उत्पन्न भी होता है तो इसका मतलब अजाय माना का क्या अर्थ है कर्म के अधीन जन्म न लेने वाला परमात्मा हम्म कर्म के अधीन जन्म न लेने वाला बौधा भी जायते बहुत रूपों में अवतरित होता है रामकृष्ण आदि विविध रूपों में अवधार लेता है रामकृष्णा जी विविध रूपों में तो अजाय माना का क्या अर्थ है कर्माधीन कर्मा जन्म ना दिन लेने वाला कर्माधी जन्म ना लेने वाले परमात्मा बोधा भी जायते रामकृष्णा जी विविध रूपों में उतरी सकते हैं तो कर्म के अधीन उनका जन्म नहीं है तो उनका जन्म या अवतार किसके अधीन है उनकी इच्छा के अधीन है उनके संकल्प के अधीन है बात ही समझ में उनके संकल्प के अधीन है कर्म न वही गरीबों कैसे है सत्य संकल्प है ऐसा बात ही में तो क्या पाठ चल रहा है यहाँ पर सर्व रक्षक तो सभी के रक्षक है और ये अजाय मानो बौधा भी जायसे को यहाँ बोला अनंता अवतार खंड भूता है ना अनंतावतारों के आश्रय और सर्व आश्रय भूता सर्व आश्रय भूता करते सभी के आश्रय सभी के आश्रय मतलब सभी को आश्रय प्रदान करने वाले है ना सभी को आश्रय प्रदान करने वाले सर्व रक्षा का था ना मतलब क्या होता है कि इसका चिंतन करने से अनिष्ट निवृत्ति होकर के फल की प्राप्ति होती है श्री विग्रह के चिंतन करने से क्या होता है अनिष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट फल की प्राप्ति होती है जिससे कि उसकी रक्षा हो जाती है इष्ट फल मिलने से रक्षा हो जाती है न्या है सर्वाश्रय भूता अच्छा ये सभी का आश्रय है तो इसको लिख लो विष्णु पुराण एक बाईस अड़सठ से चौहत्तर तक पढ़ना हो हमारे यहाँ से विषुपुरा ले सकते हैं देखने के लिए क्या एक बाईस अड़सठ से चौहत्तर मतलब इसमें प्रथम अंश के बाईसवीं अध्याय का अड़सठ से लेकर चौहत्तर श्लोक तक है यहाँ पर अड़सठ से, से लेकर चौहत्तर श्लोक तक, तक अच्छा तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो सभी का आश्रय है ना वहाँ पर ऐसा बताया गया है ना कि जो जैसे कि पुरुष तत्व की अभिमानी पुरुष तत्व का अभिमानी जो है ना अभिमानी कौस्तुमणि के रूप में भगवान के गले में विराजमान है है ना प्रकृति तत्व का अभिमानी जो से, रूप से भगवान के हृदय में रहता है महातत्व का अभिमानी गदा रूप से भगवान के हाथ में रहता है विष्णु के नहीं। तो संघ चक्र में माला सब ऐसा बताया है चौबीस तत्व है ना तो किस तत्व का कौन सा अभिमानी देवता है किस रूप में भगवान के पास तो विष्णु पुराण पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा तो इस प्रकार उनको क्या कहा गया है सभी का आश्रय सर्वाश्रय भूता होगा ना और वही विष्णु पुराण में आप पढ़ेंगे ना की अस्त्र भूषण भूषित की अस्त्र और भूषण से विभूषित है विविध प्रकार के अस्त्र है न हाँ विविध प्रकार के अस्त हैं विष्णु भगवान के पास में रामचंद्र के पास में है ना कहते एक विदेशी आया वो सोचा यहाँ बहुत लोग भगवान की पूजा करते हैं भगवान को देखा शंकर जी को देखा ये बड़े भगवान है लोगों ने कहा त्रिशुल रखते हैं त्रिशुल तो रखते हैं भय करते हैं नारायण को देखा रे एक उनके तो पास चक्र भी है गदा भी है करते हैं राम को देखा रे बड़े धनुषारी हैं कृष्ण को देखा खुश हो गया <laughs> कोई इनको किसी से भय नहीं है मतलब <laughs> तो, तो, तो भगवान का जो प्रेमी भक्त है ना उनको कोई विग्रह वो अस्त्र कोई वो उनको अपनी नहीं लगते <laughs> ही लगते है <laughs> अस्त्र का चिंतन भी बड़ी विविताओं से रक्षा करता है भगवान की <laughs> तो ये क्या है कि अस्त्र भूषण अस्त्र और भूषण से विभूषित है <laughs> आगे देखेंगे ईश्वर स्वरूप एक यहाँ पर आप देखेंगे पांचवी पंक्ति मिल गया कवि अपराकृत धाम में मिला कवि अपराकृत धाम में पर वासुदेव रूप से विद्यमान अपराकृत धाम में जो तो भगवान रहते हैं ना उनको पर वासुदेव कहते हैं रूप से विद्यमान पर साक्षात उतार लेते हैं इसी प्रकार कभी भगवान के पर विग्रह के अंत से अवतार विग्रह होते हैं ये देखना है जो त्रिपात विभूति में विग्रह है उसको क्या कहते हैं पर विग्रह जिसका की वर्णन आया वो एक रूप है और क्या इसके ये कभी भगवान के परम विग्रह के अंश से अवतार विग्रह होते हैं कभी व्यू के विग्रह से अवतार विग्रह होते हैं व्यू के विग्रह से कभी यही नित्य विद्यमान अवतार भगवान का श्री विग्रह मतलब ये देखना नित्य विद्यमान अवतार भगवान जैसे भगवान यहाँ अवतार लेते हैं ना तो उनका श्री विग्रह भी नित्य विद्यमान है श्री विग्रह कैसा है वो केवल दृष्टि से ओझल होता है और विद्यमान कैसे है वो हमेशा तो नित्य विद्यमान अवतार भगवान का श्री विग्रह नेत्रों का विषय बन जाता है बताइए समझ में हाँ। तो अभी जो था ना कि अनंत अवतारों का कंद भूत जो था ना लिखा वो वहां के लिए था जो ऊपर पंक्ति है ना अपराध के यहाँ पर इस ही प्रकार कभी भगवान के पर विग्रह के अंश से अवतार विग्रह होते हैं है ना तो अनंत अवतार का कंद भूत यह क्या है पर विग्रह ठीक है इसको हम फिर अभी फिर एक बार और बताएंगे अब देखेंगे तो अस्त्र भूषण भूषित हो गया और अब आप देखेंगे ईश्वर स्वरूप क्या ईश्वर का स्वरूप को कहता है पर व्यूहि अंतरयाम में अर्थ्यावतार भेदी है ना परूह विभव अंतरयामी और अर्थ्यावतार के भेद से ईश्वर का स्वरूप पांच प्रकार का है ना न्यूह विभव अंतर्यामी और अर्चावतार के भेद से पांच प्रकार का है ध्यान देना एक ही परमात्मा है और वो कितने रूपों में स्थित है? पांच। पांच। पांच। है ना? न हाँ। एक ही परमात्मा पांच रूपों में स्थित है ऐसा बताया जाता है तो उसमें पहला कौन हो गया पर पर दूसरा दिवर। तीसरा दिवर। और तीसरा अंतरिया और चौथा नहीं चौथा अंतरया तीसरा क्या था दिवार। दिवार। हाँ पांचवा अर्चावतार परिवह अंतरयामी और होता प्रकार का इस अर्चावतार स्वरूप है तत्र अकालकाले तराम अकाल में देश विशेषे नित्य मुक्त भोग्यतया अवस्थानम है ना नाम जो जो भगवान पांच प्रकारों में पहला पर है ना तो पर किसे कहते हैं अकाल है ना अकाल ध्यान देना कि काल में जिसका परिणाम होता है ना उसको क्या कहते हैं काल काल्य काल, काल विशेष में जिसका परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं -काल, काल काल काल्य और जिसका परिणाम नहीं होता है उसको क्या कहेंगे अकाल काल है ना बताऊंगा मैं आपको तो ये भगवान का श्री विग्रह को क्या कहा गया मतलब इसका अकाल काल्य का हो जाएगा की काल कृत परिणाम से रहित क्या होगा कालकृत परिणाम से काल के कृत परिणाम से रहित या काल के कारण होने वाले परिणाम से रही थी जो पर भगवान है ना जो पर भगवान है ना तो वो ये देखेंगे कालकृत परिणाम से रहित तो कालकृत परिणाम से रहित कौन हो जाएगा श्री विग्रह उनका है ना नहीं।, नहीं नहीं नहीं मैं भूल हो गई कालकृत परिणाम से रहित या विशेषण है देश विशेष का पंक्ति लगाइए पर को बता रहे हैं ना अकाल काल ले सप्तमी एक वचनांत है अनंतानंदमय कैसा है सप्तमी एक वचनांत है देश विशेषी भी कैसा है सप्तमी एक भटनांत है, है ना दे। तो देश विशेष क्या ही ये विशेषण है अकाल काल ले एक विशेषण और दूसरा क्या है अनंतानंदमय है ना अनंतानंदमय है अच्छा अब देखेंगे इसका अर्थ होगा की काल के कारण होने वाले परिणाम से रहित कौन देश विशेष त्रिपाद विभूति तो शुद्ध सत्वमय है भगवत धाम है तो उसका किसी काल से परिणाम वहाँ पर नहीं होता है नहीं। है ना वहाँ यदि कुछ है तो भगवान की इच्छा से ही है जैसे श्री विग्रह का तो परिणाम होता नहीं है लेकिन वहाँ भी श्री भगवान का धाम है तो वहाँ सरिता है नदी है सरोवर है पुष्प है उद्यान है तो पुष्पाजी होते कि नहीं होते okay. तो वो जो पुष्प के परिणाम और नदी जल का प्रवाह तो ये जो दिव्य है गोलोक का तो ये कालकृत नहीं है कैसा उनकी इच्छा से है बताए सुनिए तो देश विशेष का ऐसा है वो कालप्रीत परिणाम से रहित है। बैकुंड धाम है ना कि कालप्रीत परिणाम से रहित तो और वो देश विशेष का ऐसा है आनंद है कैसा है और दूसरा कैसा है वो आनंदमय है कैसा है वो आनंदमय है आनंद का जनक होने से उसको तो आनंदमय देते थे है ना और ध्यान देना थोड़ा एक बात यहाँ जो शुद्ध शत्व का वर्णन करते समय ऐसा आया था त्रिपाद भी होती शुद्ध तत्व के दो मत थे कुछ के मध्य में जड है कुछ के मध्य में अजड है आया था ना तो अजड वस्तु कैसी होती स्वयं प्रकाश तो त्रिपाद भी होती भी कैसी है स्वयं प्रकाश कैसी है ध्यान देना आत्मा स्वस्मयी स्वयं प्रकाश है आत्मा कैसा है, कैसा है? आत्मा स्वयं प्रकाश है पर किसके लिए स्वयं के लिए स्वस्मयी स्वयं प्रकाश है बात आतीम और धर्मभूत ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है लेकिन स्वस्मयी है कैसा परसमयी स्वयं प्रकाश है मतलब चेतन आत्मा के लिए स्वयं प्रकाश है कौन धर्म भूल गया हाँ तो वो उसके लिए स्वयं प्रकाश है तो अब दोनों स्वयं प्रकाश हो गए ना तो एक स्वयं प्रकाश एक परस्मयी स्वयं प्रकाश तो ये जो है ना आपकी नित्य विभूति ये भी स्वयं प्रकाश है लेकिन ये भी कैसे परसमयी स्वयं प्रकाश है किसके लिए नित्य मुक्त ईश्वर के लिए स्वयं प्रकाश है बताइए स्वयं और स्वयं प्रकाश होने से उसको क्या कह सकते हैं ज्ञान क्या कह सकते हैं और अनुकूल ज्ञान अनुकूल प्रकाशित होने वाला ज्ञान ही क्या है आनंद अनुकूल प्रतीत होने से और त्रिपा ऐसा होना त्रिपाध विभूति अनुकूल प्रतीत होने से कैसी है वो आनंद नहीं ये एक तो स्वयं प्रकाश है अजरण होने से अज होने से कैसी है स्वयं प्रकाश का आत्मा नहीं है विशेषा सिद्धांत में है ना धर्मभूत ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है लेकिन वो आत्मा नहीं है सुन प्रकाश आत्मा के की रहने वाला ज्ञान वो है तो सुन प्रकाश रहने वाला जो धर्मभूत है वो सुन प्रकाश है है ना बहुत भी कैसी वो भी सुन प्रकाश है और अनुकूल वो प्रकाशित होने से अनुकूल प्रतीत होने से उसको क्या कहते हैं आनंद में है ना अब इसमें देखेंगे आप गया कालकृत परिणाम से रहित आनंद आनंद में देश विशेष में नित्य तथा मुक्तों के नित्य तथा मुक्तों के द्वारा अनुभाव्य स्थित स्थित या नित्य और मुक्तों के द्वारा भोग्यत्वेन मतलब है अनुभाव्य स्थित रहने वाले अनुभाव्यत्वन तो देश विशेष कौन हुआ वैकुंठध धर्म और वहाँ पर जो पर भगवान है ना तो नित्य तथा मुक्तों के द्वारा अनुभाव्यत्व स्थित रहने वाले है कौन अनुभाव्यत्व स्थित रहने वाले हैं भगवान उनको पर कहते हैं किसके द्वारा नित्य और हाँ। दुबारा लगाना काल के परिणाम से रही अनंत आनंद अनन्द में देश विशेष में निश्चित तथा मुक्तों के द्वारा अनुभव व्यक्त स्थित रहने वाले भगवान को क्या कहते हैं पर क्या कहते हैं पर कहते हैं तो ये आया अब इसमें भी थोड़ा देख लो किस पुस्तक में चार आठ चार मिल जाएगा आपका नहीं। नहीं? अपराक्ष दिव्य मंगल विग्रह वाले मिल गया है अपराधित दिव्य मंगल विग्रह वाले जिसको दिव्य मंगल विग्रह मतलब शुद्ध सत्र में विग्रह दिव्य गुणों के सागर है न दिव्य अस्त्र वस्त्र और आभूषणों से सम्मलंकृत ये किसको कहा जा रहा तो तो है पर भगवान को विग्रह वाले स्वरूप है ना है ना दिव्य गुणों के सागर स्वरूप है न दिव्य अस्त्र वस्त्र और आभूषणों से सम्मलंकृत जगत जननी श्री जी के साथ त्रिपा विभूति में दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री भगवान पर कहलाते हैं लग गया? और शेष बाद में और अभी किस पेज पर हमने आपको पीछे बताया था वहाँ भी एक बार और आते हैं कितना पेज आप निकाल सकते हैं चार आठ नौ है चलो देखते हैं चार आठ नौ है।, है अच्छा अच्छा ठीक है तीन तो युवा परमात्मा को वर्णन किया है है ना चार हाथों में दिव्य मंगल विद्रह को आप पढ़ेंगे ठीक है दिव्य मंगल विद्रह को स्वर पढ़ेंगे और आगे हम और आ रहे हैं आप आ जाइए सात संगाम जू हैं संसारी रक्षणार्थम उपास का अनुग्रहार्थम है करने के लिए तथा संसारी प्राणियों की रक्षा करने के लिए संसारी प्राणियों की क्या उपास का अनुग्रहार्थम और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए उपासकों पर अनिरुद्ध आदि रूप से स्थित रहने वाले भगवान है न संकर्षण तथा अनुरुदान क्या कहते हैं है? है। एक बात ध्यान देंगे ये श्रीमदभागवत चार आठ पहले देखो चार आठ चार पे नीचे देखेंगे देख लेंगे अब चार आठ पांच पे चलो साफ बीस तेजस लिखा है ना मोटे छोरों में तो ये भागवत की संख्या 12 द्वादी के 11 अध्याय का है 22 तेईस संख्या है ना तो 22 के पहले आप इक्कीसवां श्लोक श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो उसमें ये वास संक... संकर्षण प्रदुम्न अनुरुद्ध ये नाम आ जाएंगे श्रीमद् भागवत में है ना संकर्षण प्रदुम और अनुरुद नाम कहाँ पर आएंगे श्रीमद् भागवत में आ जाएंगे इस बात को ध्यान रखना जो मालूक उपनिषद है ना शांकर संप्रदाय में उसका आधार उसका मांडुक समझने का आधार शांकर संप्रदाय में है मांडुक का है ना वैष्णो संप्रदायों में ये मांडुक को उपनिषद समझने का आधार है श्रीमद् श्रीमद् भागवत भागवत आधार है क्योंकि ये विश्व तेजस प्राग और तुरी का वर्णन आता है ना है ना तो ये ये जो है ये श्रीमद भागवत के आधार पर तो व्याख्यान करते हैं कि विश्व तेजस प्राग और तुरी है न तो विश्व है वहां पर अनिरुद्ध और तेजस है वहां पर क्या और प्रदेश है वहां पर संकर्षण और तुरी है वहां पर वसुदी तुरी कौन है परमात्मा ही है इन, इन चारों रूपों में तो जागृत अवस्था के जागृत अवस्था के जीव के अभिमानी जागृत अवस्था वाले जीव के अधिष्ठाता जागृत अवस्था वाले जीव की अधिष्ठाता जो भगवान अनुरुद्ध है ना उनको कहते हैं है ना और अवस्था वाले जीव की अधिष्ठाता भगवान को क्या कहते हैं तदुन है ना और सुसोक्ति अवस्था वाले जीव की जीवात्मा की अधिष्ठाता भगवान को क्या कहते हैं संकर्षण और तुलिया अवस्था वाले है ना मतलब ज्ञाना मुक्ता अवस्था वाले जीवात्मा की तो अधिष्ठाता भगवान को क्या कहते हैं वसुदेव क्या कहते हैं अब सुनो जागृत अवस्था वाले जीवात्मा के अधिष्ठाता कौन बताया हमने अनुरु अनुरु विश्व है अनुरुद्ध क्या है ये भागवत में नाम दिया है भागवत में नाम दिया है और स्वप्न अवस्था वाले जीवात्मा की अधिष्ठाता भगवान क्रदुम ने क्या है कई कहे जाते हैं है ना और सुसुक्ति अवस्था वाले जीवात्मा के अधिष्टाता भगवान शंकर में क्या कहे जाते हैं प्राग्ञ कहे जाते हैं और मुक्ता अवस्था वाले जीवात्मा के अधिष्टाता भगवान क्या कहे जाते, है? जाते हैं तो सभी भगवान ही हैं वही, वही क्या है उपासको पर अनुग्रह करने के लिए तो इन रूपों में उपासना भी है जब मन रुख में है ना दृष्टि तो भगवान की उपासना है दृष्टि जो है ना वो परमात्मा की है और पूरा आधार श्रीमद भागवत का है ये ध्यान रखना उनका आधार मांडूपकारिका है तो यहाँ का आधार क्या है भागवत है जो लोग सोचते हैं दूसरे लोग लगाना नहीं जानते हैं। दूसरे लोग और अच्छी तरह लगाना जानते हैं वेद वेदाभ्यास ने जैसे विश्व तेजत प्राप्त को समझाया है वही यहाँ लगाया जाता है मांडूक को इतना जरूर है कि वो मांडूप कारिका पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदायों में कारिका पढ़ने का रिवाज नहीं है लेकिन जो आगम प्रकरण है ना आगम प्रकरण को कुछ लोग पढ़ते भी हैं वो कहते हैं कि श्रुति के अनुरूप ही है ऐसा कहते है ना श्रुति के प्रतिरूप आनंद आगम प्रकरण को नहीं देते हैं ये तो ये वैष्णव संप्रदायों में मध्वाचार्य आनंद तीर्थ ने तो मांडू के वो आगम प्रकरण पर भी अच्छा भी की है और ये भी कुछ रामानु संप्रदाय के भी दो विद्वानों ने आगम प्रकरण पर की है इस दृष्टि से कि वो श्रुति के अनुरूप ही है अन्य था नहीं ये तो गौ उपाध तो प्रसिद्ध है ना प्रसिद्ध है और मुख्य आधार लगाने का क्या है श्रीमद् भागवत इस बात को ध्यान रखना है ना श्रीमद् भागवत प्रमाण है या नहीं है ये सब आप लोग जानते हैं अब कारिका के आधार पर व्याख्यान करना और भागवत के आधार पर व्याख्यान करना था? है ना अब किस जिसको जो अच्छा लगे उसके आधार पर व्याख्यान करें है ना, ना? श्रीमद भागवत आस्थग्रंथ है वेद अभ्यास प्रणीत है कारिका भी ये एक गौरपादा जी के द्वारा प्रणीत है पर ये है कि ये माध्यमिक कारिका जो नागार्जुन बौद्ध के द्वारा लिखित है ये उसका अनुसरण है कोई शब्दता और अक्षर भी समानता है देखा जा सकता है तुम्हें को तो भागवत तो हाथ पंथ है श्रीमद भागवत के आधार पर उसको लगाया जाता है मंडूक तो बहुत छोटा उपनिषद है ना ओके सर जी सोतेजस पराग थोड़ी बहुत अच्छी व्याख्या है है ना आकार मकार ना? यही है ना तो वो बहुत अच्छी व्याख्या तो। अच्छा, तो ये, ये आप अपनी तरफ से समझ सकते हैं जाकर है ना हम इसको थोड़ा अभी आपको पढ़ाते है जैसा विषय है ना सृष्टि श्री संघारा स्थिति तथा संघार करने के लिए है ना प्राणियों का संरक्षण करने के लिए संसारी प्राणियों का संरक्षण क्या उपास का अनुग्रह और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए है ना नषण प्रदुम अनुरु आदि रूप से स्थित रहने वाले भगवान को क्या कहते हैं यु बात है समझ में हाँ अब दृष्टि स्थिति संहार करने के लिए न ये भी आगे आने वाला है उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए उपासक रूपों का ध्यान करेंगे अलग अलग रूपों का है ना ऐसा जीवों के संरक्षण के लिए ये भी आगे आएगा। तो परमात्मा की पांच रूपों में स्थिति है है ना तो पांच रूपों में स्थिति को आपने दो को समझाना अब तीसरा देखेंगे परस्वरूप ज्ञान आदया सटक गुणा तू भगवान के परस्व रूप में ज्ञान आदि छह गुण भी छह गुण पूर्ण रूप से प्रकाशित छह गुण, कौन से गुण ज्ञान बल ऐश्वर्य जीव शक्ति बातें समझ तो ये ज्ञान क्या है कि भगवान अतीत वर्तमान और अनागत के स्वरूप है, है तो है, है तो क्या है की धारण सामर्थ्य संपूर्ण जगत को धारण करने का सामर्थ्य चेतन का है, है ना और सामर्थ चेतन का है ज्ञान बल ऐश्वर्य ऐश्वर्य का अर्थ है वहां पर बल है धारण करने का सामर्थ्य और और ऐश्वर्य है नीमन करने का सामर्थ जैसे पृथ्वी इस समय आपको धारण किए है लेकिन आपका नीमन कर रही है क्या पृथ्वी ने आपके शरीर को धारण किया है वे नीमन नहीं कर रही है नीमन आपके अंदर जो आप चेतन है ना वो कर रहा है तो परमात्मा चेतन चेतन सबका नीमन कर रहे हैं ज्ञान वाल ऐश्वर्य वीर वीर गुण क्या है भगवान का की सभी पदार्थों को धारण करते हुए और सभी पदार्थों का नियमन करते हुए सदा निर्विकार बनी रहेगा सदा ये कौन सकुन है मत का निर्विकार बने रहना है ना या कह लीजिए निर्विकार बने रहने का सामर्थ सबको धारण करते हुए सबका नियमन करते हुए जो निर्विकार बने रहने का सामर्थ्य उसे क्या कहते हैं कहते हैं। ज्ञान बल ऐश्वर्य उबीर रखती शक्ति है, है अघटित घटना सामर्थ अघटित है भी भी। मतलब जो घटना जिस जो कार्य अन्य लोगों के द्वारा अघटित है या असंभव है उसको भी सहज संभव कर देते अघटित घटना सामर्थ्य क्या उनका शक्ति है और ज्ञान बल ईश्वर वीर शक्ति तेज तेज भगवान का कैसा कौन सा गुण है ध्यान देना की भगवान से बड़ा कोई है कि दूसरे को दबा कर रखने का सामर्थ दूसरे को तो ये सामर्थ्य परमात्मा का है ये जो तेज कहा गया ना ये बिग्रह का तेज नहीं है ना तो वहाँ निरोधिक तेजो रूप कहा गया वो विग्रह का विग्रही का तेज जो है ना। चक्षु से चक्ष होगा और जो दूसरे को दबा के थे बड़ा तेजस्वी है मतलब क्या है दबा कर रखने का सामर्थ है है ना जैसे कहते हैं ना ब्राह्मण तेजस्वी होते ऋषि मुनि तपस्वी तो होते तो अब क्षत्रि भी तेजस्वी होते हैं शंकर भाष्य में देखिए तेजस्वी है ना तो तेजस्वी कर शंकर भाष्य पराभिवन समर्थन किया है दूसरे को दबा कर रखने का सामर्थ्य जो तो राजा का तेजस्व है ना क्या दूसरे को दबा कर रखने का नहीं। नहीं। और जो साधक का एक तेज क्या है वो अपर तेज वो तेज क्या है कि अन्य और अन्याय के सामने न दबने का सामना वो तेजस्वी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दिव्य प्रभाव उनके यहाँ चमक रही है ऐसा है ये जरूरी नहीं है शंकराचार्य ने ऐसा नहीं किया है इतना अवश्य है कि यदि योग प्रक्रिया से कोई साधना करता है तो वो स्थिति आ सकती है कुछ तेजस्वी दीप्ति लेकिन वो हर जगह वो अर्थ नहीं लगेगा दबा कर प्राप्त गुण सामर्थ्य शंकराचार्य ने भी अर्थ किया है नाजस्वी है सामर्थ्य ना? वीख शक्ति किसके गुण है उनके स्वरूप के पता है विगरे के नहीं है वो सामर्थ्य रूप है तो भगवान है तो बल थे थे। ये किसके है? उनके के जो तो तो पर्व है ना जिनको भी पर्व आशु कहते हैं उनमें ज्ञान आदि छह गुण पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं किस रूप से प्रकाशित होते हैं पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं मतलब पूर्णतः प्रकाशित होते हैं पूर्णता क्या प्रकाशित होते हैं ज्ञान आदि छह गुण पूर्णता प्रकाशित होते हैं लग गया उसमें छह गुण विद्यमान है भगवान में किसमें जो भरूप भगवान है ना उसमें ज्ञान आदि छह गुण पूर्णता प्रकाशित होते हैं जी पूर्ति शब्द से पूर्ण रूपे पूर्ण रूपे मतलब पूर्ण रूप से प्रकाशित है okay. ओमदिंग